तो सब कल्पना का तो उसने खंडन कर दिया लेकिन किसी को बताया नहीं कि ये रस्सी है तो वो चारों बिचारे सोच में पड़ जाएंगे कि नहीं कि भाई सांप भी नहीं है माला भी नहीं है डंडा भी नहीं है भूछिद्र भी नहीं है तो आखिर है क्या है तो जब ये बतावेगा कि नायम सर्प रज्जू रेव यम रज्जू रेव का ये सर्प नहीं है ये तो रस्सी है सब रस्सी विषय का ज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी और सर्प माला भू धारा आदि जितने विकल्प हैं वो सब कट जाएंगे लेकिन चीज का बिल्कुल ठोस ज्ञान तो होना चाहिए ना बिना वस्तु का ठोस ज्ञान हुए अविद्या की निवृत्ति कैसे होगी तो ये कहते हैं कि भले रस्सी के बारे में ये बात हो वह परंतु आत्मा के बारे में ये बात नहीं है तो क्यों रस्सी तो अन्य है जब तक रस्सी आकार वृत्ति नहीं होगी रज्जुआकार वृत्ति नहीं होगी तब तक रज्जु विषयक अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी परंतु ये जो स्वयं प्रकाश आत्मदेव हैं, ये अन्य तो नहीं है ना तो अन्य के ज्ञान में और स्व के ज्ञान में जो भेद होता है वो समझना चाहिए अन्य के ज्ञान की प्रक्रिया दूसरी है और स्व के ज्ञान की प्रक्रिया दूसरी है वो क्या है आपको एकादृष्टान्त तो बताता जैसे आपने अपने गांव के मोहन को जाना कि बहुत भले मानुष है।, है तो मन हुआ कि उससे दोस्ती करें इच्छा होगी ना अन्य भली अच्छा किसी ने बताया कि कलकत्ते में रसगुल्ला बहुत बढ़िया बनता है तो खाने का मन होगा ना खाने की इच्छा होगी ना और उसको खाने का प्रयत्न करेंगे तो अन्य का जो ज्ञान होता है वो अन्य अच्छे अच्छे का ज्ञान हुआ तो अन्य से मिलने की इच्छा होगी और अन्य से मिलने का प्रयत्न होगा और अन्य का भोग होगा और जब अन्य की बुराई का ज्ञान हुआ तो है तो ना हमारे गांव में एक सोहन है तो बड़ा भारी चोर है दुष्ट है वेभिचारी है का उसका सवेरे मुंह देख लो है ना तो दिन भर अन्न न मिले बोले हे भगवान बचाओ उससे है ना इच्छा होगी उससे बचने की तो अपने से अन्य पदार्थ का जो ज्ञान होता है वो ज्ञान या तो अच्छे के बारे में हुआ तो राग वृत्ति उदय होती है मन में हमने सुना की महात्मा गांधी बहुत अच्छे है तो मन में आया कि एक बार चल के देखें है न का एक आदमी के बारे में पता लगा कि बहुत बुरा है बोले हम कभी नहीं जाएंगे उसके पास है न एक ना अच्छा है ना बुरा है मामूली आदमी है तो उपेक्षा वृत्ति का उदय हो गया लेकिन अपने आप के बारे में अच्छाई का ज्ञान हो तो क्या अपने से मिलने की इच्छा होगी कि अपने से मिलने का प्रयत्न करेंगे है ना अपनी बुराई का ज्ञान होगा तो कहीं अपने को छोड़ के चले जाएंगे और अपने में सामान्यता का ज्ञान होगा तो, तो क्या अपनी उपेक्षा कर देंगे तो अन्य का जो ज्ञान है वो राग उत्पन्न करता है या द्वेष उत्पन्न करता है या उपेक्षा उत्पन्न करता है और आत्म ज्ञान जो है वो न राग उत्पन्न करता न द्वेष उत्पन्न करता न उपेक्षा उत्पन्न करता क्योंकि वो तो स्वयं का ज्ञान है अच्छा भाई दूसरे का ज्ञान होगा और अधेरा हो तो चार्थ जलानी पड़ेगी ना ये है कि नहीं है कौन है लेकिन अधेरे में अगर आप खुद खड़े हो तो क्या अपने को देखने के लिए आपको टार्क जलाने की जरूरत पड़ेगी कि मैं हूं कि नहीं हूं तो देखो ज्ञान ज्ञान सब एक नहीं होता अन्य का ज्ञान दूसरा होता है और स्व का ज्ञान दूसरे ढंग का होता है बोला स्व का ज्ञान जो है जैसे घट का ज्ञान चक्षुर इंद्रिय और घट के संयोग की अपेक्षा रखता है और घटाकार वृत्ति का उदय होना अपेक्षित होता है वैसे आत्मज्ञान में आत्मज्ञान में नारायण है ना केवल नेति नेति के द्वारा सर्व का निषेध कर देने के बाद निषेध जरा पक्का होना चाहिए और विचार पूर्वक होना चाहिए ना? निशेद होना है ना और निषेध पक्का हो अब ये पक्का और विचार पूर्वक क्या है हैं? ये है कि तुमने घड़े का तो निषेध कर दिया लेकिन घड़े का जो स्थान था उसका निषेध नहीं किया घड़े का तो निषेध कर दिया और घड़े के काल का निषेध नहीं किया न माने देश काल सहित घट का निषेध होना चाहिए ना क्योंकि सृष्टि जो होती है वो काल में बदलती है और देश में सिकुड़ती या फैलती है ये जो चीजें दिखती है ना दुनिया जैसे आम का एक फल होता है है ना अब माघ महीना आता है तो पहले बौर लगता है ना बौर क्या बोलते हैं इधर बौर ही बोलते हैं आम्र मंजरी जिसको बोलते हैं जिसके खिलने पर फल कुहकने लगती है बसंत ऋतु का सुभागमन माना जाता है जिसकी सुगंध से जिसकी सुगंध से बौरा जाते हैं वो पागल हो जाते हैं लोग ना वो आम्र मंजरी अमुक समय में खिलती है हुँ? और फिर बढ़ने लगती है सरसों के दाने के बराबर मटर के दाने के बराबर पेर के बराबर है ना? फिर आम बड़ा बन जाता है वो तो काल में बढ़ता है ना काल में और फैलता कहां है? है ना पहले सरसों बराबर जगह गेरी फिर बेर बराबर जगह गेरी है ना और फिर तो महाराज बड़े बड़े मलदहिया आम होवे है, है ना और राजापुरी होवे और मलगोवा होवे दक्षिण का और बड़ी जगह घेर लेता है पहले सरसों के बराबर फिर बड़ी जगह अब आप अगर अपवाद करते समय केवल आम का तो अपवाद कर दो हो और स्थान का और काल का अपवाद नहीं हो तो आपका अपवाद कच्चा रह गया ना नेति नेति अपवाद जदि देश काल क्योंकि सृष्टि से ही देशकाल का अनुमान होता है आम होने से ही आम की जगह और आम का काल होता है और काल होने से ही आम होता है और जगह होने से ही आम होता है और आम होने से ही आम की जगह और काल होता है ये तीनों एक साथ होते हैं तो ये जो देशकाल वस्तु का त्रयत है इनको एक बार बोलो नेतिक बोले हा महाराज हमने आम का निषेध कर दिया बोले आम नहीं आम के फल की तरह जो ब्रह्मांड है ना इस ब्रह्मांड को देश काल सहित निषेध करो बोले कर दिया बोले कर दिया ये तुम्हारा जो शरीर है वो ब्रह्मांड के साथ गया कि नहीं गया बोले वो तो बना है अभी तो ब्रह्मांड का निषेध नहीं हुआ वो नेति नेति जरा पक्का होना चाहिए बोला बोले अच्छा महाराज इस शरीर को तो डाल दिया ब्रह्मांड में और ब्रह्मांड का नीति कर दिया बोले अभी नहीं हुआ ऐसे ऐसे ब्रह्मांड तो पंचभूत में हजारों बनते बिगड़ते रहते हैं कितने बने और कितने बिगड़े तो पंचभूत को नीति करो बोले ना बाबा तन्मात्रा को नीति करो अहंकार को नीति करो हिरण्य कर। देवता सहित अध्यात्म और अधिभूत इस देशकाल वस्तु त्रयित का जैसे निषेध किया वैसे अध्यात्म अधिदव अधिभूत का निषेध करो वैसे सत्व राजम का निषेध करो वैसे एक है ना स्थल सूक्ष्म कारण का निषेध करो वैसे प्रकृति प्रकृति विकृति और विकृति का निषेध करो कहने का अभिप्राय यह है कि हर ब्रह्मांड में रहने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश का भी हे भगवान नेति दि तो जब देश काल वस्तु को जब हम नेति बोल देते हैं ये प्रक्रिया है वेदांत ज्ञान के तो बोले अब तो अपना आपा ही रह गया बोले कितना बड़ा अब देखो कितना बड़ा तुम्हारा आत्मा कितना बड़ा और तुम्हारी उम्र कितनी और तुम्हारा वजन कितना तो जब देह ब्रह्मांड और अनंत कोटि ब्रह्मांडों की प्रकृति इसका निषेध कर दिया तब तुम्हारा वजन कैसे बनेगा अच्छा और जब स्थान का निषेध कर दिया तब तुम्हारा परिमाण छोटापन बड़ापन कैसे बनेगा और जब काल का निषेध कर दिया तो तुम्हारी उम्र कहां से बनेगी तुम नित्य हो कि अनित्य हो है ना? तो जब बड़ा और छोटा देश का गया और शेर छटाक और मन वस्तु का चला गया है और जब क्षण और मनमंत्र और कल्प ये काल के चले गए नेति नेति नारायण तो तुम्हारी उम्र उम्र नहीं तुम अविनाशी तुम छोटे बड़े नहीं परिपूर्ण तब तुम क्या बचे क्या तुम कोटि कोटि ब्रह्मांड नहीं स्वयं प्रकाश तो नेति नेति के द्वारा अपने से अन्य का निषेध करने पर जो शेष बचता है उसमें बाबा न वृत्ति व्याप्ति चाहिए न फल व्याप्ति चाहिए वो तो ज्यो का त्यों है वो तो किसी वस्तु की अरे महावाक्य की भी अपेक्षा नहीं रखता है बोला महावाक्य भी कल्पित विधेय ही उसमें प्रमाण होता है वस्तु विधया वास्तविक रीति से महावाक्य प्रमाण नहीं होता कल्पित रीति से महावाक्य प्रमाण होता है नारायण इसी से श्री सुरेश्वराचार्य महाराज का एक वार्तिक है प्रमाण प्रमाण प्रमास तथ कमा यदावना कोले कि जितने प्रमाण हैं अब इसमें शब्द को भी ले लेना बोला और न तत्र तछति श्रुति बोलती है वहां वाणी की पहुंच नहीं है न तत्र बाघ गच्छति न मनोगछ्छति मन की वहां गति नहीं है न विद्मोह न भी जाने वहां बुद्धि की वहाँ गति नहीं है तो सब प्रमाण प्रमाण तो जितने होते हैं केवल जागृत अवस्था में काम देते हैं आभास जहाँ हो स्वप्न में स्वाप्निक प्रमाण होते हैं और नारायण सुसुप्ति में सब अप्रमाण हो जाते हैं और जब उल्टा ज्ञान होता है तो प्रमाण जो है वो चंद्रमा को एक हाथ का दिखाता है, है? और सूरज को एक हाथ का ये कौन है भी आपका प्रमाण है ये सूरज को एक हाथ का देखना है ये आपका प्रमाण है ये प्रमाण नहीं है प्रमाणाभास है मान झूठा प्रमाण है क्योंकि सूरज एक हाथ का बिल्कुल नहीं होता वो धरती से तेरह लाख गुना बड़ा है हाँ प्रमाण से सूर्य खाद का नहीं मालूम पड़ता प्रमाणाभाष से मालूम पड़ता है ये जो इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है ना बादल में रंगीनी ये प्रमाण से नहीं दिखती प्रमाणाभाष से दिखती है ये जो नीली माँ दिखती है आकाश में ये जो समुद्र का पानी नीला दिखता है क्या प्रमाण से दिखता है ना तो बोले भाई देखो ये प्रमाण जागृत स्वप्न में प्रमाण और प्रमाणाभास और सुषुप्ति दशा में मूर्छा में समाधि में अप्रमाण प्रमाणाभाव नारायण ये तीनों जिसमें रहते हैं जिसमें रह के उथल पुथल मचाते रहते हैं ये सच्चा ये झूठा ये सच्चा ये झूठा बोले तदसंभावना कुत जिसको ये भासते हैं उसको तुम झूठा कैसे बता सकते हो जिसको प्रमाण और प्रमाण दोनों भासते हैं उसको झूठा कैसे बता सकते हो माने मैं झूठा हूँ इसका मतलब मैं नहीं हूँ ये तुमको अनुभव हो रहा है कि मैं नहीं हूँ तो तद ऐसे प्रत्यक्ष चैतन्य प्रत्यक भिन्न ब्रह्म तत्व की ऐसे ब्रह्मा भिन्न प्रत्यक्ष चैतन्य की नौ रत्यक चैतन्य भिन्न ब्रह्म और ब्रह्मा भिन्न प्रत्यक्ष चैतन्य प्रत्यक्ष चैतन्य ब्रह्म प्रत्यक इसको भला कैसे बता सकते हो कि नहीं है मैं नहीं हूं ऐसा मुंह से बोलना कैसा है जैसे कोई आदमी बोल के बतावे कि मेरे मुंह में जीव नहीं है है ना बोल के बतावे ममुखे जिह्वा ये बात सच्ची है हैं जीव नहीं होगी तो कहीं पहले से रिकॉर्ड किया रखा होगा कि मेरे मुंह में जीव नहीं है बजा दिया और मुंह हिला दिया है न मैं नहीं हूं ये कैसे मालूम पड़ेगा कैसे बोलेगा कोई कि मैं नहीं हूं तो दूसरा प्रमाणम अप्रमाणम च परमाभावे चैतन्यकार प्रथते सर्वमेव तत् प्रमाण अप्रमाण प्रमाणाभास सब के रूप में केवल ब्रह्म ही पुर्रा है, ना रहा है। उड़िया बाबा जी महाराज एक श्लोक बोलते थे प्रमाता च प्रमाणम च प्रमेय प्रमित यदात सिद्धियती तत्व किमपेक्षते बोले भाई आत्मा है इसमें क्या प्रमाण तो बोले की प्रमाण मांगते हो अब तब यही बताओ ना कि प्रमाण है ये कैसे मालूम पड़ता है जिसके हो जिस अखंड सत्ता के होने से प्रमाण का होना सिद्ध होता है प्रमेय का होना सिद्ध होता है प्रमाता का होना सिद्ध होता है प्रमा का होना सिद्ध होता है वो अपना आपा बोले कि ये कितना बड़ा हे भगवान बड़प्पन तो देश में नापा जाता है इसकी कितनी उम्र का हो तो काल में नापा जाता है इसका कितना वजन का वो तो वस्तु में नापा जाता है कि जब तक अपवाद पक्का नहीं हुआ नेति नेति का है ना नेति नेति का सच्चा ज्ञान जब तक नहीं हुआ तभी तक वेदांत में प्रमाण की जरूरत होती है इसलिए नारायण शंकराचार्य भगवान कहते हैं अविद्यावत विषयाणी प्रत्यक्षादीनी प्रमाणानी शास्त्राणी च ये उनका अध्यासवाद अध्यासवाद अध्यास शुरू शुरू में ये ये क्या बोलते हैं पहले परिच्छेद को पहला चैप्टर बोलते हैं ना है ना ब्रह्म सूत्र का जो पहला है ना उनकी पहली शिक्षा है वो ये है कि जब तक अज्ञान है तब तक प्रमाण की और शास्त्र की आवश्यकता है जब अज्ञान निवृत्त हो गया तो प्रमाण और शास्त्र की आवश्यकता नहीं है तो बोले कि भाई किसी न किसी पद की वाक्य की पहुंच तो होनी चाहिए ना बोले नेति नेति में सबकी पहुंच है लेकिन नेति नीति के आगे जो रह जाता है उसमें किसी की पहुंच नहीं है भेद संसर्ग हीनवात पद वाक्यात्मन दुस्संभाव्या आत्मनिवा अनुभूयत सुरेश्वराचार्य भगवान कहते हैं कि भेद का किंचित भी संसर्ग नहीं है इसलिए किसी पद का किसी वाक्य का अर्थ आत्मा नहीं होता तो स्वयं च तत्वम स्वयं बुद्धम है नीति नेति करने के बाद जो स्वयं शेष है वो स्वयं ही तत्व है ये अवधिक गीता का वचन है हो स्वयं च तत्वम स्वयं बुद्धम स्वयं तत्व है और स्वयं बुद्ध है बोले तो महाराज वेदांती लोग तो अद्वैत के लिए बहुत लड़ाई करते हैं आपको सुनाया होगा कभी हाँ उड़िया बाबाजी महाराज थे किसी ने कहा कि महाराज हम सब लोग सन्यासी अद्वैतवादी हैं, है ना तो बोले कि हम अद्वैतवादी नहीं है रे ऐसे बोले रे करके बोलते थे बोला हम अद्वैतवादी नहीं है रे कत महाराज आप क्या हैं? तो बोले हम तो अद्वैत ही हैं। हम वादी नहीं है बोला हमारा द्वैतवादी के साथ कहीं कहीं झगड़ा नहीं है बोला है न अधिष्ठान का अध्यस्त से क्या झगड़ा है साक्षी का साक्ष्य से क्या झगड़ा ना। ना है नारायण तो अद्वैत से हमारा कोई झगड़ा नहीं हम अद्वैतवादी नहीं द्वैतवादी भी नहीं है न तो क्या का अवधूत जी देखो बोलते हैं ना अवधूत गीता में अद्वैत अंकेचित इच्छंती द्वैत चापरे समम तत्व न विंदंती द्वैताद्व विवर्जितम कोई कहता है द्वैत कोई कहता है द्वैत उनको मालूम नहीं है कि द्वैत अद्वैत एक ही है अद्वैत है द्वैत अद्वैत में भी भेद नहीं है देखो ये अद्वैत इसका नाम अद्वैत है जहाँ द्वैत का विरोधी अद्वैत नहीं है अद्वैत का विरोधी द्वैत नहीं है आपको क्या सुना ये एक और अद्वैय पद के अर्थ में जो भेद है ना एक का क्या होता है का एक और एक दो हो गया ना है? और एक बटे दो ना रहा। एक जो है वो संख्या है और वो अनुगत होती है हो अनुगत अनुगत माने दो में क्या है दो में क्या चीज है एक और एक और तीन में क्या है एक एक और एक तो जब एक दुगुना हुआ तब दो बना और तिगुना हुआ तो तीन बना तो ये ब्रह्म और आत्मा जो है ये भी दुगुना तिगुना होता जाता होगा जब, आगे? जब आगे? ब्रह्म जब ब्रह्म जब बैकुंठ में आया तब दुगुना हो गया है ना और वृंदावन में आया तो ब्रह्म तिगुना हो गया तो ब्रह्म भी ब्रह्म भी एक गुना दुगुना तिगुना होता होगा अच्छा अब देखो अद्वैत और अद्वैत जोड़ो जरा अद्वैत अद्वैत दो अद्वैत होगा अद्वैत अद्वैत दो अद्वैत नहीं होगा अद्वैत अद्वैत अद्वैत तीन अद्वैत होगा का अद्वैत बटे दो होगा तो एक शब्द का जो अर्थ है सुवैत शब्द का अर्थ नहीं है और अद्वैत शब्द का जो अर्थ है वो एक शब्द का अर्थ नहीं है इसी से श्रुति में एकमेवाद्वितीय ब्रह्मा कहना पड़ा एक मेव कहने से काम नहीं चला उसके साथ अद्वितीयम उसके साथ अद्वितीयम बोलना पड़ा नारायण तो जस्माद मतो द्वैतो अविद्यातत्कार तत्कारघनात नह्य विद्यादि विरहे द्वैत धीरूपद्यते इसलिए अविद्या और अविद्या का कार्य जहां कटा वहां द्वैत बुद्धि नहीं होती है जो दो टुकड़े हो जाए उसका नाम द्वैत दुधाईतम द्विधाईतम द्वितम द्वैताम द्विधा इतम द्वितम द्वित भाव द्वैतम इस द्वैत का जब निषेध कर दिया तब अद्वैत कौन रहा निषेध का अवधि निषेध करने पर जो बच गया सो और निषेध करने पर बचा कौन का प्रत्यक वस्तु अपना आत्मा और वह खंड है कि अखंड बोले खंड करने वाली कोई दूसरी चीज हो तब ना उपाधि हो तब ना खंड करे तो द्विधा त्रिधा बहुधा कारणम सद तस्यात्मनि तस्मनि निषिद्धत्वाद आत्मा द्वैतो भवे तत बोले भाई एक कारण है उसमें अविद्या का बीज लगा हुआ है वो एकधा से द्विधा हो जाए त्रिधा हो जाए चतुर्धा हो जाए पंचदा हो जाए बहुधा हो जाए लेकिन आत्मा में तो अविद्या रूप बीज ही नहीं है इसलिए न एकधान द्विधान त्रिधान चतुर्दान बहुधा वो तो ज्यों का त्यों तो भेद संसर्गहा एवं यत्नाम अभी श्रुतिम अनादृत्या प्राहु अहो विद्या मयसी तो प्रयत्न जो है श्रुति का ये जो मांडुक के श्रुति है वृहदारण्य का श्रुति है इसका प्रयत्न क्या है इसका प्रयत्न ये है कि द्वैत का निषेध हो जाए द्वैत का निषेध होने पर जो है तो है जो हो सो हो उसमें कोई द्वैत कोई खंड कोई परिच्छेद कोई अज्ञान बिल्कुल नहीं है अब एक बात और उठाया है। ये उठाया कि देखो आत्मा को ऐसे बताते हैं कि देखो जागृत अवस्था तो स्वप्न में नहीं है स्वप्न में जागृत नहीं है ना अच्छा और जागृत में स्वप्न नहीं है और जागृत स्वप्न में सुसुप्ति नहीं है, है? और सुसुप्ति में जागृत स्वप्न नहीं है और आत्मा बोले जागृत में भी है स्वप्न में भी है सुसुप्ति में भी है तो अवस्थाएं परस्पर व्यावृत्त हैं माने एक दूसरे से अलग है ऐसे समझो स्वप्न से अलग सुसुप्ति सुसुप्ति से अलग स्वप्न स्वप्न सुसुप्ति से अलग जागृत और जागृत से अलग स्वप्न सुसुप्ति लेकिन आत्मा तुरयम त्रि तीनों में व्याप्त है बोले कि यह जो अन्वय व्यतिरेक है एक अवस्था का दूसरी अवस्था में व्यतिरेक है माने एक अवस्था दूसरी अवस्था में नहीं है ना तेजस में विश्व डूब गया तेजस प्राज्ञ में डूब गया है न और प्राज्ञ तूर्य में बाधित हो गया प्राग्ञ तेजस में आ गया और तेजस विश्व में आ गया और विश्व दुनिया को देख रहा है तो मतलब ये हुआ कि आत्मा तो सब में व्याप्त है और सृष्टि जो है वो आत्मा में व्याप्त नहीं है तो बोले बस आत्मा की यही पहचान है ना बोले ना ये तो शुरू शुरू में है ना शुरू शुरू में देह से अलग है आत्मा दृश्य से अलग है आत्मा ये संस्कार बुद्धि में डालने के लिए ये शिक्षा दी जाती है अव्या वृत्ता अनुगतम निसामान्य विशेषतः ब्रह्मे की मुख्य वृत्ति तो वस्तु श्रुत्या ये श्रुति जो है ऐसे ब्रह्म का प्रतिपादन करती है कैसे ब्रह्म का जो किसी से जुदा नहीं है किसी से जुदा होगा तो पूर्ण कैसे हो जिससे जुदा हुआ उससे कम हो गया ना और किसी में व्याप्त नहीं है व्याप व्यापक भाव नहीं है व्याप्य व्यापकता मिथ्या न दृश्य से दृष्टा परे है व्यावृत्त है और न तो दृश्य में दृष्टा अनुगत है न तब फिर क्या है बोले अरे भाई ज्यों का त्यों है ये अखंड वस्तु जो होती है अद्वय वस्तु जो होती है वो किसी में व्यापक नहीं होती जैसे अग्नि व्याप्त हो गया लोह पिंड में ऐसे नहीं होती, जैसे आकाश व्यापक है घटाकाश में घट में एसे, एसे है ना ऐसे ऐसे नहीं घट की उपाधि है वहां तब व्याप व्यापक उपाधि न हो तो इस तरह तो यहां तो कोई उपाधि है ही नहीं नेति नेति का मतलब है है ना कि ये जीव की उपाधि है अंतकरण और ये ईश्वर की उपाधि है माया कई ऐसी माया और अविद्या है न अंतकरण रूप कार्य उपाधि है जीव की और कारण रूप जो माया है वो उपाधि है ईश्वर की है ना और ईश्वर सब में व्यापक है बोले कि ये माया और अविद्या जिसको बोल रहे हो कारण और कार्य जिसको बोल रहे हो दृश्य जिसको बोल रहे हो भोग्य जिसको बोल रहे हो वो तो है ही नहीं तो कौन किसमें व्यापक और कौन किसमें व्यापिय वृत्ता तो नन्गतम सुरेश्वराचार्य भगवान ने है ना अपने वार्तिक में बताया ये कहते हैं वेदांता वार्तिकावधि वेदांत कितने वेदांत कहाँ तक वेदांता वार्तिकावधि वेदांत की अवधि है वार्तिक वार्तिक के आगे कोई वेदांत नहीं है ऐसे वेदांत संप्रदाय में सन्यासियों के वेदांत संप्रदाय में ये लोकोक्ति है वो क्या वेदांता वार्तिक आवधरी वो कहते हैं सूरे महाराज अपने बृहदारायण्य वार्तिक में तैतरीय पर वार्तिक मिलता है तैतरी उपनिषद पर वार्तिक मिलता है और बृहदारायणक पर वार्तिक मिलता है और वार्तिक का सार फिर विद्यारायण स्वामी ने बृहदारायण्यक वार्तिक सार नाम से एक अलग पुस्तक लिखे है क्योंकि बृहदारायण एक तो बहुत बड़ा है है ना बहुत बड़ा है तो सार रूप से विद्यारायण पंचदशी कार विद्यारायण स्वामी ने उसका सार संग्रह किया है उन्होंने दो काम बहुत विलक्षण किया है एक तो विवरण प्रमेय संग्रहारायण ये जो पंचपादिका है ब्रह्मसूत्र ब्रह्म के शांकर भाष्य पर पंचपादिका पंचपादिका का विवरण तो विवरण भी बड़ा है और बड़ा गंभीर है तो उन्होंने विवरण प्रमेय संग्रह बना दिया एक काम तो ये किया और दूसरा ये किया कि वार्तिक बड़ा विशाल ग्रंथ है वो तो समुद्र है तो उसमें से अमृत जैसे मंथन करे वैसे उन्होंने वार्तिक सार निकाल लिया दो काम ये और पंचदशी का जो निर्माण है ना वो जिज्ञासुओं के लिए बड़ा उपयोगी ग्रंथ है वो हम कभी जो पंचदशी के बारे में ऐसा बोलते हैं ना कि आवासवादी ग्रंथ है वो हम दृष्टि सृष्टि और अजातवाद की दृष्टि से वैसा बोलते हैं जिज्ञासुओं के लिए वो बड़ा हितकारी ग्रंथ है तो ये बोलते हैं कि ये जो व्यापक व्यापक भाव और ये जो अन्वय व्यतिरे है तो ना जागृत स्वप्न सुसुप्ति में आत्मा का अन्वय और आत्मा का जागृत स्वप्न सुसुप्ति से व्यतिरिक बोले ये भाई ये नारायण सामान्य रूप से समझा अच्छा अब और प्रसंग आपको तो। कल तो देखो बच्चों भाई सूचना देंगे <स्वाले था> धनी स्वात्मा अग्निश्वे ओ श्राह्मण विद्वा व्यास जी के पास गए और उन्होंने प्रार्थना की महाराज आपने लोक का बड़ा कल्याण किया वेदों का विभाजन किया और महाभारत का निर्माण किया ऐसा धर्म आता है स्वयं भगवान के सिवाय दूसरा कोई महाभारत का निर्माण नहीं कर सकता ऐसा धर्म मिलता है ब्रह्मसूत्र बनाया अठारह पुराणों की रचना की जिसमें एक गीता तो महाभारत की प्रसिद्ध है हजारों गीता निकलती हैं पुराणों में से और महाभारत में से तो हम सब चाहते हैं कि आपका स्वागत सत्कार अभिनंदन करने के लिए कोई एक पर्व निश्चय करें और अब भी करें और हमेशा आपका सत्कार होता रहे तो आपके सत्कार की क्या प्रणाली है कैसे करें आपका सत्कार तो जी ने कहा कि हमको तुम लोग एक मनुष्य शरीरधारी साढ़े तीन हाथ का समझते हो ये तुम्हारी गलती है तरेमा? मैंने तो अपना अलग जो व्यक्तित्व है है ना उसको मिटा दिया हम तो ब्रह्म से एक हैं, परमात्मा से एक हैं। तो हमारी पूजा करने के लिए हमारे पास आने की जरूरत नहीं है हर आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा को तुम लोग सब अपने अपने गुरु मेरा स्वरूप समझ करके उसकी पूजा करो तो संपूर्ण गुरुओं में जो गुरुत्व है वही मेरा स्वरूप है है ना संपूर्ण जीवों में जो जीवत्व है वही मेरा स्वरूप है संपूर्ण प्राणियों में जो प्राणित प्राणित्व तो है मनुष्यों में मनुष्यत्व तो है ना जो ये झूठी सृष्टि में जो सच्चाई है जो सत्य है वो मेरा स्वरूप है तो पुराणों में ब्रह्म पुराण में ये कथा आई है कि हर आषाढ़ी पूर्णिमा को अपने गुरुदेव को साक्षात व्यास समझ करके उसकी पूजा करनी चाहिए और ये गुरु लोग जो होते हैं मुंबई तो के लोग तो जरा व्याख्यान के रसिक हैं बोला इनको तो उपदेश करे तो महात्मा अपने काम का और ना उपदेश करे महाराज तो ज्यादा रहने भी न दे तो प्रनायक को तो जैसे प्रोफेसर पढ़ाता है तब कॉलेज से तनका लेता है तो तुम व्याख्यान दो तो रोटी देंगे ना रहे। है। कहते हैं कि महात्मा चाहे उपदेश करे चाहे नहीं करे उसकी प्रत्येक रहनी से उपदेश लिया जा सकता है ना वो गुस्सा करे तो सीख सकते हैं कि गुस्सा कैसे करना चाहिए वना गुस्सा अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया जाता हो दूसरे की भलाई के लिए किया जाता है तो सामान्य जो रहनी होती है उसमें कैसे बोलना कैसे चलना कैसे बैठना कैसे व्यवहार करना परिचरितव्या संतो यद्यपि कुरंति नो बहूपदेश ताएव कथा शास्त्राणि संतों की सेवा करनी चाहिए चाहे उपदेश करें चाहे न करें क्योंकि जो उनकी मनमौजी बात होती है स्वैरकथा जो उनकी स्वच्छंद वाणी होती है मनमौजी बात होती है उसी से तो शास्त्र बनते हैं ये जितने शास्त्र बने हैं है तो ना ये संत लोग जो मामूली बातचीत आपस में करते हैं उससे शास्त्र बनते हैं तो एक तो गुरु पूर्णिमा अब दूसरी बात मान रुपय कारिका पर आजकल प्रवचन चल रहा है तो थोड़ी सी ज्ञान की बात भी आपको सुना तो देते एक बार की बात है श्री उड़िया बाबा जी महाराज से तो मैंने कहा मैंने कहा नहीं लेख लिखवाया वो वो कल्याण का जो उपनिषद अंक निकला ना उसमें मेरा एक लेख छपा था अपौरुषेयता का अभिप्राय माने वेद को अपौरुषेय क्यों कहते हैं तो पौरुषे उसको बोलते हैं जैसे ये दूरबीन से खुरदबीन से आंख से नाक से जीभ से दिल से दिमाग से संसार का अनुभव कर करके जो हम संस्कार संचय करते हैं ना तो हमारी औजारों से जो संसार का ज्ञान होता है उसको पौरुषेय ज्ञान कहते हैं आंख से कान से नाक से जीभ से फिर इनका संस्कार इकट्ठा होता है और फिर उनसे स्मृतियां आती हैं और फिर व्यवहार होता है और अपौरुष ज्ञान उसको कहते हैं कि जो किसी जंत्र से किसी इंद्रिय से किसी अंतकरण से कभी भी दृश्य के रूप में जिसका अनुभव न हो पुरुष के अनुभव का जो विषय न हो पुरुष का जो स्वरूप हो तो ऐसे ज्ञान का निरूपण करने के कारण उपनिषद को वेद कहते हैं अपौरुष कहते हैं अब उसमें प्रसंग ये आया बात ये सुना रहा था कि हमने कहा यही जो ज्ञान होता है ना, जिससे ये मालूम पड़ता है ये स्त्री है ये पुरुष है तो ना ये गंध है ये रस है ये स्पर्श है ये रूप है ये शब्द है ये जो मालूम पड़ता है ना मालूम पड़ना तो इंद्रियों के जरिए मालूम पड़ता है इंद्रियों के द्वार से मालूम पड़ता है बोला अंतकरण के द्वार से मालूम पड़ता है अब इसमें ये जो बीच विचैती करने वाला अंतकरण है ना, इसका अपवाद कर दिया जाए ना एक खड़े में दिया जल रहा है लाल की ओर लाल रोशनी काले की ओर काले रोशनी पीले की ओर पीली रोशनी नीले की ओर नीली रोशनी निकल रही है जरा घड़े को अलग कर दिया जाए और देखा जाए कि दिए की रोशनी क्या है तो ये जो जानने वाला है ना जानने वाला जो आख से जानता है कान से जानता है जो नाक से जानता है जो जीव से जानता है है ना ये जो मैं है ये ज्ञान स्वरूप है तो यही जो सृष्टि का ज्ञान हो रहा है असल में ये ज्ञान आत्मा है नारायण और वो एक महात्मा थे महाराज जरा नौजवान थे जोशीले थे पंडित थे तो वह बड़े बिगड़ खड़े हुए कि तुमको लौकिक ज्ञान को ही और तो ब्रह्म बोलते हो तो बाबा के पास बात गई बाबा तो, तो हंसने लग गए उनकी बात सुनते उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया शंकरानंद जी के पास गई कंखल में वहां गए वो तो शंकरानंद जी ने तो बहुत डाटा उनको कि जब तुम कुछ समझते ही नहीं हो तो जानते ही नहीं तुम्हारा कुछ अनुभव ही नहीं है तो इस बीच में काहे को तुम दर्शनदाजी करते हो। शंकरानंद जी ने डांट दिया उसको बोलिए बाबा जी से रह गए बात क्या है बड़ा सरल करके मैं ये बात आपको बता रहा हूं खड़ा अलग और किताब अलग खड़ी अलग और किताब अलग लेकिन ज्ञान अलग अलग की एक एक ही ज्ञान से किताब मालूम पड़ती है और घड़ी भी मालूम पड़ती है औरत और भी मालूम पड़ती है मर्द भी मालूम पड़ते हैं तो विषय अलग अलग होते हैं और ज्ञान एक होता है बोला और यहां का ज्ञान और वहां का ज्ञान यहां वहां अलग अलग हैं, ज्ञान एक है औरत और मर्द के भेद से ज्ञान में भेद नहीं होता और यहां वहां के भेद से ज्ञान में भेद नहीं होता और अब तब के भेद से ज्ञान में भेद नहीं होता काल में अब तब होता है ज्ञान में नहीं वो तो, तो मिथ्या है यह वहां देश में होता है ज्ञान में नहीं यह हुआ वस्तु में होता है ज्ञान तो में नहीं है ना तो देश काल वस्तु का परिच्छेद ज्ञान में नहीं है विषय झूठा होता है और विषय सच्चा होता है पर ज्ञान न झूठा होता है ना सच्चा होता है झूठा हो तो झूठे को बता दे नीलिमा दिखती है आकाश की झूठी तो उसको भी ज्ञान ही बताता है और सच्चा अपना आत्मा है तो उसको भी ज्ञान ही बताता है ज्ञान सच्चा झूठा नहीं होता चीज सच्ची झूठी होती है है ना ये चोर को जाना और साहूकार को जाना तो चोर को जानने से ज्ञान चोर नहीं हो गया और साहूकार को जानने से ज्ञान साहूकार नहीं हो गया है तो झूठ को जानने से ज्ञान झूठा नहीं हुआ और सच को जानने से ज्ञान झूठा सच्चा नहीं हुआ ज्ञान तो एक रस रहता है अब सपने को जाना जागृत को जाना सुसुप्ति को जाना तो ज्ञान न जागृत हुआ न स्वप्न हुआ न सुसुप्ति हुआ है ना ज्ञान से ईश्वर को जाना ज्ञान से जीव को जाना ना रहा तो ज्ञान न ईश्वर हुआ न जीव हुआ दोनों से न्यारा हुआ �Lan. तो समाधि को ज्ञान से जाना और विक्षेप को ज्ञान से जाना तो ज्ञान समाधि से भी न्यारा और विक्षेप से भी न्यारा कहने का अभिप्राय यह है कि ये ज्ञान ही अपना स्वरूप है और जितना झूठा सच्चा जथार्थार्थ प्रमाण अप्रमाण है ना ये सब जो होता है वो विषय में होता है, है ना इंद्रियों के भेद से भी ज्ञान में भेद नहीं है कर्ण के भेद से भी ज्ञान में भेद नहीं है ज्ञान जो है वो अलग अलग होता ही नहीं वो तो बिल्कुल अखंड एक होता है और वही अपना स्वरूप है और ज्ञान के न बाहर न भीतर बाहर भीतर का भी ज्ञान होता है और... ज्ञान में न बाहर न भीतर ज्ञान में न गहरा हाँ। और न बाहर न स्थल न मोटा न सूक्ष्म न स्थल ऐसा ये ज्ञान महाराज तो ये ज्ञान जो है ये स्वयं प्रकाश है सर्वाभाषक है और उसी ज्ञान से ये संसार मालूम पड़ रहा है और ये ज्ञान अपने आत्मा का स्वरूप ही है हाँ। यह प्राप्त नहीं है नित्य प्राप्त हो करके अप्राप्त सा मालूम पड़ रहा है है न और अज्ञान जो है इसकी निवृत्ति नहीं होती ये निवृत्त हो, नित्य निवृत्त है फिर भी निवृत्त सा होता है ये आत्मा नित्य प्राप्त है फिर भी प्राप्त सा मालूम पड़ता है तो ये ज्ञान की करामा ये ज्ञान का जादू ये ज्ञान की माया है न कि ज्ञान स्वयं अद्वय रह करके देशकाल वस्तु से अपरिचिन्न रह करके देश काल वस्तु के रूप में सर्व रूप में भाजता है अब देखो इस ज्ञान की प्राप्ति पहली बात तो यह है कि अनुभवी पुरुष से यदि इसका श्रवण किया जाए तो श्रवण और श्रवण करके मनन कर क्योंकि श्रवण तो ऊट भी करता है ना पर उसकी समझ में नहीं आता है तो यदि श्रवण करने मात्र से ही समझ में आ जाए तो बिल्कुल ठीक पर ना आवे तो मनन करना मनन करने पर भी संशय पूरी तरह से न जाए विक्षेप मालूम पड़े तो निधि ध्यास करना मनन और निधि ध्यास के द्वारा श्रवण प्रमाण जन्य जो ज्ञान है ना माने वेद वेद उपनिषद महावाक्य के प्रमाण से जनित जो प्रमा है का उस प्रमा के द्वारा नित्य निवृत्त अज्ञान की जो निवृत्तता है उसको जान ले और स्वतः सिद्ध आत्मा की जो उपस्थिति है विद्यमानता है क उसको जान ले बस इतने ही वेदांतों का काम होता है अब ये वेदांत कहते हैं कि भाई सबकी समझ में क्यों नहीं आता उष्ट्रम दान्तम बली बरतम गुरु कसमान नमो से ऊंट को क्यों नहीं मुक्त करते गुरुजी जी बैल को क्यों नहीं मुक्त करते हैं तो बोले भाई एक खास स्थिति में जब अंतकरण होता है तब ये समझ में आता ये कहो कि अंतकरण की उस स्थिति की अपेक्षा है ज्ञान को बोले ज्ञान को बिल्कुल अपेक्षा नहीं है लेकिन तुम मनुष्य हो और उसको पाना चाहते हो इसलिए सर्वापेक्षा वो सर्वापेक्षा जग्ञादी श्रोत है अस्वभा जैसे जाना है परंतु जाने के लिए घोड़े की भी जरूरत पड़ती है मोटर की भी जरूरत पड़ती है इसलिए है तो जानना परंतु जानने के लिए अंतकरण रूप तेज घोड़े की जरूरत पड़ती है सधे हुए घोड़े की सदे हुए घोड़े की जरूरत पड़ती है जथा अश्वे न जिगमी सती जैसे अश्व से जाते जाना चाहते हैं वैसे यज्ञ के द्वारा जाना चाहते हैं तो यज्ञ के द्वारा उपासना के द्वारा संध्या वंदन के द्वारा जप के द्वारा ध्यान के द्वारा अपने कर्तव्य पालन के द्वारा भगवत तो भक्ति के द्वारा क्योंकि अहंकार जो है ना आदमी का बढ़ जाता है और जिसका अहंकार बढ़ता हुआ दिखे समझना की अभी परमार्थ मार्ग में नहीं जाएगा अहंकार बढ़ने का लक्षण क्या है गुरु गुरुजी से कहे कि गुरुजी तुम हमारी बात मानो हम तुम्हारी नहीं मानेंगे तो समझना कि आ गया अहंकार बोला <laughs> ऐसे माने ये जो है ना अहंकार की वृद्धि है ना ये बाधक है तो आदमी विधि का उल्लंघन कब करता है शास्त्र में बताया कि संध्यावंधन रोज करना इसका उल्लंघन कौन करेगा अरे तो क्या रखा है संध्या बंदन में तो समझना कि अहंकार बढ़ गया हो, है ना अहंकार बढ़ गया विधि का उल्लंघन बिना अहंकार के नहीं होता अब बोले निषेध है इस रास्ते मत जाना ना? लिखा हुआ है पट्टी लगाई हुई है इस रास्ते मत जाना बोले हम चलेंगे हमारा कोई क्या करेगा तो यह क्या हुआ अहंकार की वृद्धि हुई तो निषिद्ध के आचरण में और विहित के त्याग में अहंकार ही कारण होता है अहंकार के सिवाय कारण नहीं होता इसलिए जो विहित कर्म का त्याग कर देता है और निषिद्ध कर्म का सेवन करता है उसका कर्तापन उसका अहंकार बड़ा बहुत बड़ा हुआ है और बढ़ा हुआ होने के कारण वो पापी होगा निषिद्ध कर्म का अनुष्ठान करने से विहित का त्याग करने से वो पापी होगा वो पुण्यात्मा भी होगा लेकिन वो तत्व ज्ञान का अधिकारी नहीं होगा तो जब मनुष्य विधान का पालन करता है और निषिद्ध का त्याग करता है और अपने अंतकरण को है ना संसार के छोटे छोटे पदार्थों से विरक्त करके अल्प का परित्याग करके